Jai yeah, Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai yeah, Sri Aram Jai yeah, Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai yeah, Sri Aram, yeah, see, Aram. जय जय शिया राम जय श मंगल भवन मंगल आ मंगल भवन द्रवु सुतरथ अजिल बिहारी द्रवु सु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 शर अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम अशरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा तेरा राम आराम जय जय Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram, Sri Ram, Sri Siddharth Maharaj ki, Sri Hanumanji Maharaj ki, Sri Ram Krishna Bhagwan ki. Ah uh. प्रयाग ने श्री भरत जी को सराहते हुए यह वाक्य कहा श्री भरत जी आप सब तरह से साधु हैं श्री राम जी के चरणों में आपका अगाध अनुराग है श्री भरत सब तरह से साधु हैं इसीलिए सबके साथ जा रहे हैं और सबको साथ ले जा रहे हैं सब तरह से साधु वही है जो भिन्न भिन्न विचारधारा वालों के साथ चले और उन्हें अपने साथ ले जा सके भले ही विचारधाराएं भिन्न हो पर यदि लक्ष्य एक है तो साथ रहा जा सकता है साथ चला जा सकता है और साथ ले जाया जा सकता है धाराएं अलग अलग होंगी गंतव्य तो एक है विचारधाराएं अलग अलग हैं लक्ष्य तो एक है तो हाथी पर बैठकर कर जा रहे हैं भरत जी के साथ वाले कुछ घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं कुछ रथ में कुछ डोली में और भरत जी पैदल जा रहे हैं ढंग सबका अलग अलग है पर लक्ष्य एक है इसीलिए तात भरत तुम सब विधि साधो पर एक घटना घटी श्री भरत जी को पैदल चलते देखा तो सेवकों ने कहा और सेवकों ने नहीं ही सुसेवक बारही बारा कहां ही सुसेवक सु बार बारा सुसेवक बारो ही था अश्व अस्व अस्वाही सेवक बार बार कहते हैं कि आप घोड़े पर बैठ जाइए आप अश्व पर आरूढ़ हो जाइए आहा भरत जी परम भागवत हैं परम भक्त हैं तुरंत मुख से निकला यह वही रास्ता है जिससे राम पया दे पाए सिधाए श्री राघवेंद्र के कमल कोमल चरण निरावरण इस मार्ग में विचरण करते हुए गए हम कहा रथ गज बनाए श्री राम जी पैदल गए इस रास्ते से वे भी निरावरण चरण और हमारे लिए रथ घोड़े हाथी क्या उचित है स्वामी जिस मार्ग से पैदल चलकर जाए और सेवक सवारी से जाए यह सेवक का धर्म नहीं है और अगर कोई पूछे कि भरत जी फिर सेवक का धर्म क्या है तो भरत जी कहेंगे सिर भरी जाऊं उचित सुमोरा सबते सेवक धर्म कठोरा मुझे तो सिर के बल चलकर जाना चाहिए क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठोर है इसलिए हम आपके सेवक हैं यह कहना आसान है पर सेवक होना कठिन है मुर्दे का स्वांग सरल है निर्वाह कठिन है सबते सेवक धर्म कठोरा भरत जी ने जब यह बात कही तो भरत जी के जो सेवक थे सुनी सेवक गन गरहीं गलानी उनको लगता है कि हमारे स्वामी भरत हैं और श्री भरत जी के स्वामी श्री राम जी हैं तो जब श्री राम जी के सेवक श्री भरत सिर के बल चलने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके स्वामी पैदल गए हैं तो जिसका स्वामी ही सिर के बल चल रहा हो उसके सेवक फिर कैसे चलेंगे तो सुन सेवक गन ग्रही गलानी गलानी से गल रहे हैं कि देखो सेवक तो ऐसा होना चाहिए जैसे श्री भरत हैं हम सेवक होने लायक नहीं है पर एक कठिनाई हुई है श्री भरत जी को पैदल चलते देखा तो सभी पैदल चलने लगे सबने सवारियां छोड़ दी और यह प्राय होता है लोग गतानुगति को लो कहा एक दूसरे की नकल करने वाले हैं भरत जी को पैदल चलते देखा तो सबने सवारियां छोड़ दी बोले जब ये पैदल चल रहे हैं तो क्या हम नहीं चल सकते और आज के युग में तो बहुत अच्छी तरह से यह बात समझी जा सकती है अब तो ऐसी नकल वो तो शकल मिलाना हाथ में नहीं नहीं उतना भी कर लें लेकिन शकल के आसपास तक की तो नकल कर ही लेते हैं दूसरे को देखा शुरू पर वो दूसरे के लिए ठीक है हमारे लिए ठीक है या नहीं इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा सुंदर संकेत है स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो धर्मो इस ऐसे समझें एक महात्मा के पास एक सज्जन गए महात्मा ने कहा आओ बैठो ठीक हा महाराज साहब आपकी कृपा अच्छा एक बात बताओ पढ़े लिखे हो कि नहीं वो आदमी बोला कि नहीं पढ़े तो नहीं है महात्मा बोले तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को पढ़े नहीं हो चलो पढ़ाई शुरू करो हमने ये पाठ बता दिया ऐसे ऐसे लिखो धीरे धीरे पढ़ा बढ़ जाओ उस कोने में पढ़ाई शुरू अब कल्पना करना तब तक एक दूसरा आदमी आया महात्मा जी ने उससे पूछा पढ़े हो हाँ पढ़े अच्छा तो रामायण गीता पढ़ते हो बोले नहीं पढ़ते बोले तो धिकार है तुम्हारे पढ़ने को अब जो पहले वाला बैठा था बोले जब पढ़ने को धिक्कार है तो हम कोई काहे को पढ़ा रहे हो अच्छा मान लो तीसरा आदमी आ जाए और उससे महात्मा पूछे पढ़े हो हाँ बड़ा अच्छा रामायण पढ़ते हो हां उसमें जो लिखा है उसको समझते हो समझते नहीं पालन करते हो बोले नहीं बोले धिक्कार है तुम्हारे रामायण पढ़ने को जब पालन नहीं करते तो जो रामायण पढ़ रहा था बोले उसे धिक्कार कह रहे हो हमसे रामायण पढ़वा रहे हो अरे भाई किस आदमी से क्या कहना है इसलिए परस्पर विरोधी बातें लग रही हैं पर संत जानते हैं कि स्तर भेद से अलग अलग तरह की बात साधकों से कही जा रही है पर दिशा एक ही है लक्ष्य एक ही है इसी तरह हमारे वेद पुराण शास्त्रों ने भी स्तर भेद से अलग अलग तरह की बातें कही हैं जो परस्पर विरोधी बातें लगती हैं लेकिन वे विरोधी बातें हैं नहीं वे साधक के स्तर भेद से कही हुई बातें हैं पर सबको एक ही दिशा में ले जाने का काम संत और शास्त्र का है पर लोग तो नकल करते हैं वो ऐसा कर रहा है तो हम नहीं कर सकते क्या और वही हुआ भरत जी ने को पैदल चलते देखा तो सबने सवारियां छोड़ दी अच्छा आप कल्पना करो एक आदमी तालाब में तैर रहा था तो आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिन्हें ऐसा अभ्यास हो जाता है को बिना हाथ पांव हिलाए ऐसे पड़े रहते पानी में जैसे चार पर सो रहे हो मैंने देखा बहुत लोगों को वैसे ऐसे हाथ कर दे ऐसे पाओ ऐसे, पाँग, ऐसे पाँग, खोले। अब उसको पानी में इस तरह तैरते हुए देखकर कोई नया आदमी जाए और सोचे इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ये भी कुछ नहीं कर रहे हम भी कुछ नहीं करेंगे अब वो लोग उसको कुछ नहीं करते हुए देखकर अगर नया आदमी तालाब में यही सोचकर कूदे कि हमको कुछ नहीं करना है तो जल्दी डूबेगा कि नहीं तुरंत डूबेगा क्योंकि वो जो बिना हाथ पांव हिले हिलाए आराम से सो रहा है ऐसी स्थिति भी बहुत दिन हाथ पांव हिलाने के बाद ही आई है इसलिए अभी से उसकी नकल मत कर अक्सर लोग गुरुओं को देखकर प्रायः धोखे में आते एक शिशी से का पूजा पाठ करते हो तो ना हमारे गुरु जी करें नाम करें अरे गुरुजी के पढ़ाई भीतर चली गई है अब बाहर उस तरह की पढ़ाई की जरूरत नहीं है पर तुम्हारे तो भी पढ़ाई भीतर जानी है भरत जी पैदल चल रहे हैं उनकी बात अलग है सबने ने सवारियां छोड़ दी हमें भी कोई साधन की जरूरत नहीं हम भी पहुंच सकते हैं जब ये पहुंच सकते हैं तो क्या हम नहीं पहुँच सकते अच्छा अगर सभी साधन छोड़ दें तो ये साधन के जितने भी उपाय हैं ये सब व्यर्थ हो जाएंगे कितने कौशल्या जी ने कहा कि यह तो गड़बड़ हो रहा है भरत जी के पास गई भरत जी से बोली बेटा तुम सवारी पर बैठ जाओ क्यों भरत जी तुम्हें जरूरत ना हो पर औरों के लिए बैठ जाओ अब यह दूसरा संकेत महापुरुषों की भी जिम्मेवारी है गुरुजनों की भी जिम्मेवारी है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है लेकिन फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूं क्योंकि मुझे देखकर ही लोग सत्कर्म की प्रेरणा लेते हैं मुझे करते हो मम मेरे द्वारा जो वर्तन होगा उसका ही अनुकरण लोग करते हैं एक बड़े उच्च कोटि के संत थे परमहंस महात्मा आत्मभाव में रहने वाले लेकिन एक शिष्य उनके साथ था ऐसे पैदल पैदल जा रहे थे रास्ते में पीपल वृक्ष आया बोले वृक्षाणाम असत हम भगवान कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं बस उन स्वामी जी ने इतने उच्च कोटि के संत आत्मभाव वाले महात्मा पीपल के हाथ जोड़े प्रणाम किया परिक्रमा की पीछे उस आदमी ने भी किया लेकिन बाद में बोला कि महाराज ये पीपल आदि की पूजा तो शुरुआती बात है आप तो इतने बड़े महात्मा अब भी आपको पीपल को प्रणाम करने की जरूरत है पीपल को पूजा करने की जरूरत है आपको अपने लिए अभी भी पीपल को प्रणाम करना जरूरी है महात्मा बोले वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा था बोले फिर उल तुम्हारे लिए क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो तुम तो करते ही नहीं देखो अध्यापक गुरु है तो अध्यापक पहले पढ़ने के लिए पढ़ता है और बाद में पढ़ाने के लिए पढ़ता है पहले पढ़ने के लिए पढ़े और फिर पढ़ाने के लिए पढ़े वही तो गुरु है और यही सदगुरुओं का काम है कि पहले वे स्वयं के पढ़ने के लिए यह सब पढ़ते हैं फिर दूसरों को पढ़ाने के लिए भी वैसे ही पाठ करते हैं ताकि दूसरों को समझ आ जाए कौशल्या जी ने कहा कि भरत तुम वही करो तुम बैठोगे सवारी पर तो ये अपने आप बैठ जाएंगे और दूसरा उपदेश यह मिला कि इनको उच्चारण से नहीं सिखाया जा सकता आचरण से ही सिखाया जा सकता है उपदेश से और जब एक अद्भुत वर्णमाला की दृष्टि से देखे तो उ बाद में है आ पहले ही है आ पहले है और उ बाद में और ऊ से उच्चारण आ से आचरण आचरण पहले होना चाहिए तब उच्चारण होना चाहिए आचरण से ही लोग सीखते हैं आचरण से प्रेरणा लेते हैं इसीलिए पहले आचरण अच्छा इसी तरह एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे कान हैं दो और वाणी है एक जीव है एक इसका मतलब बोलो कम सुनो ज्यादा बोलो कम सुनो ज्यादा और हम लोग क्या करते बोलते ही ज्यादा हैं सुनते तो हैं ही नहीं है। श्री भरत गुरुजी के साथ रथ में बैठ गए इसका अर्थ क्या महात्मा को आग्रह मुक्त होना चाहिए ठीक है वैसे चल रहे थे लेकिन अगर लोगों को ऐसी प्रेरणा मिल जाती है तो हमारा क्या बिगड़ता है हम बैठ जाते हैं रथ में दूसरा कोई होता कह दे लोग भाड़ में जाएं बैठे चाहे ना बैठे हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे पर भरत जी ऐसे ऐसे महात्मा नहीं इसीलिए तात भरत तुम सब विधि साधो रथ में बैठ गए गुरु के संग सब सवारियों पर बैठ गए अब यह रथ चला दल चला निखाध राज को पता लगा श्रृंगवीरपुर के राजा निखाद को पता लगा कि भरत जी आ रहे हैं साथ में सेना है बड़ी भारी सेना बहुत लोग निखाध राज को यही लगा कि भरत जी अपना राज्य निष्कंटक करना चाहते हैं इसलिए राम जी पर आक्रमण कर रहे हैं बस राम जी के विरोध की बात आई निखाध राज का हृदय भाव से भर गया जोश से भर गया कि चाहे कुछ हो जाए राम जी का कुछ नहीं बिगड़ने पाएगा पहले मैं मरूंगा या मारूंगा तभी राम जी तक पहुंच पाएंगे बस निखात राज ने निश्चय कर लिया सनमुख लाओ भरत सन लेत सुरसरी सनमुख लोह देख कह रहे हैं मैं भरत से युद्ध करूंगा और जब तक मैं जीवित हूं गंगा के इस पार नहीं आने दूंगा जियत न सुरसरी उतर न देऊ एक तो युद्ध में मरूंगा तो वीर गति मिलेगी फिर गंगा जी के किनारे मरूंगा तो सदगति में तो संदेह है ही नहीं समर मरन पुनि सुर तीरा भक्त की सोच देखो एक दिन तो मर नहीं है तो राम काज क्षण भंग शरी पर यह अनर्थ नहीं होने दूंगा और इतना कहते कहते भर यह भी बोल गए निखात राज की भर कुटिल जो पे जी न होत कुटिलाई तो कतलीन संग कटकाई अगर कुटिलता मन में ना होती थी साथ में इतना कटक लेकर क्यों आते सेना लेकर क्यों आते जान ही सानुज राम ही मारी करो अकंटक राज सुखारी मन में समझ रहे हैं लक्ष्मण जी के शहद राम जी का बद करके मैं अपना राज्य निष्कंटक कर लू पर निखात राज के होते हुए ऐसा नहीं होगा बोलो ब्रह्म हो गया तैयारी करो सेना तैयार होने लगी और जैसे का सेना तैयार करो ढोल लगाड़े बजे युद्ध के इतना कहत छए इतना कह इतना कहते ही बाई और चीख हुई अरे अभी तो युद्ध के नगाड़े बजने ही शुरू नहीं हुए चीख हो गई क्या बात है ज्योतिषियों से पूछो तो ज्योतिषी तो तुरंत विचार करके उत्तर देने के लिए तैयार थे बोले बाई और चीख होना शुभ है युद्ध में अवश्य विजय मिलेगी इसलिए लड़ाई का जो इरादा है पक्का रखो शुरू करो एक वृद्ध बैठे थे देखो जिस सभा में वृद्ध होंगे वहां कोई गलत काम हो नहीं सकता उम्र की अपनी विशेषता होती है अनुभव की अपनी विशेषता होती है उन ज्योतिषियों में एक वयोवृद्ध थे भी खड़े हो गए उन्होंने लाजन ठहरो ये ज्योतिषियों ने ठीक विचार नहीं किया है युद्ध करने की जरूरत नहीं जो ज्योति बोले कैसी बात करते हो एक आदमी बोले बूढ़े हैं सठे आ गए होंगे बूढ़ों को तो ऐसे ही देखते हैं लोग बूढ़े बूढ़े एक बूढ़ा आदमी कमर झुकाए लाठी लिए जा रहा था कमर झुकी हुई थी लाठी एक युवक ने मजाक की बूढ़ों से भी लोग मजाक करते हैं उपहास उड़ाते हैं बूढ़े से कहा बाबा ये तीर कमान कितने की खरीदी है? कमर टेढ़ी थी हाथ ये तीर कमान कितने की खरीदी है बूढ़ा भी अनुभवी आदमी था ऐसे देखकर बोला बेटा ये तो मुफ्त मिलती है तुम्हें भी मिलेगी नहीं पड़ा वृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि ये लोग गलत सोच रहे हैं सभी ज्योतिषी बोले क्या कह रहे हो ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हो किताबों में यही लिखा है कि बाई और छींक होना शुभ है वृद्ध बोला यह तो मैं भी कह रहा हूं कि बाई ओर छींक होना शुभ है तो सभी ज्योति बोले तो इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध में विजय मिलेगी क्योंकि बाई ओर छींक होना शुभ है हा हा हा हा उस वृद्ध ज्योति ने कहा कि अगर बाई ओर छींक होना शुभ है तो यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा भरत ही मिली है न हो ये रारी हमारा तो सगुन कहता है कि युद्ध नहीं होगा पहले मिलकर देख लो भरत जी के मन में ऐसा दुर्भाव राम जी के प्रति है नहीं बाई और चीख होना इसी बात का सूचक है बोलो भाई निखात राज ने वृद्ध की बात मान ली तो झगड़ा टल गया कि नहीं बूढ़े की बात मानने से झगड़ा टल जाता है रामचरितमानस में वृद्धों का बड़ा सम्मान है बहुत सम्मान है भगवान श्री राम ने वोवृद्ध मंत्री सुमंत का कहना माना और कैसा आदर दिया सुमंत जी को आदर कैसा दिया राम सुमंत ही आवत देखा आदर की न पिता समलेखा राम जी ने वृद्ध मंत्री सुमंत का आदर किया हनुमान जी ने वयोवृद्ध मंत्री जामवंत का आदर किया जामवंत में पूछ तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही क्या हनुमान जी के पास बल की कमी है बुद्धिमताम वरिष्ठम होने के बाद भी वय का सम्मान करते हैं वे जामवंत जी का आदर करते हैं और मुझे लगता है कि राम जी ने सुमंत का आदर किया हनुमान जी ने जामंत जी का आदर किया और निखाद राज्य ने वयोवृद्ध ज्योति का आदर किया बूढ़ एक कह सगुन बिचारी इसलिए यहां कलह नहीं हुआ कलह टल गया इनका कुछ बिगड़ा नहीं एक अद्भुत बात है क्या राम जी का राज्य चला गया था पर सुमंत जैसे वयोवृद्ध का आदर करने के कारण खोया हुआ राज्य भी फिर मिला और एक ही है बूढ़ों का अपमान करने वाला रावण राम जी के यहां सुमंत हनुमान जी के पास जामवंत और रावण के पास माल्यवंत ये बंत बंत थे सब माल्यवंत और बूढ़ा ही नहीं अति जरठ निशाचर अत्यंत बूढ़ा अजय केवल उम्र से ही वयोवृद्ध हो यह तो ठीक है पर संबंधी भी संबंधी की दृष्टि से भी बड़ा